इसमें तो इस और मैं विश्वास मैं पच्चीस मिनट चल सकता हूँ तो मरूंगा झंझट में पड़ूंगा जबरदस्त कर लिया तो झंझट में पड़े क्योंकि वो सीमा के बाहर हो जाएगा और कम किया तो नुकसान में पड़ जाएंगे क्योंकि सीमा मत नीचे हो जाए इसलिए मैं कहता हूं आत्मज्ञान होना चाहिए हमें अपनी सारी शक्तियों का हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो सब हमें पता होना चाहिए? और उस पता होने पर उस ज्ञान के होने पर हम उसके अनुसार जीते हैं आत्मज्ञान होना चाहिए और आत्मज्ञान अपने आप अप श्रद्धा बन जाता है जो आदमी जानता है मैं पांचवी चल सकता हूँ वो पांचवी चलने के लिए हमेशा तैयार है उसे कोई भय नहीं है लेकिन होता क्या है होता क्या है हम गलत चीजों में श्रद्धाएं करने जैसे एक आदमी श्रद्धा कर ले कि मैं मर नहीं सकता हूँ वो बिल्कुल पागलपन की बात करता है कितनी जबरदस्त करो इससे क्या होने वाला है कितनी ही जबरदस्त करो आत्मज्ञान होना चाहिए और उससे आत्मश्रद्धा अपने आप बन जाती है उसको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पर उसको श्रद्धा कहने की भी कोई जरूरत नहीं और जो लोग कहते हैं जबरदस्त श्रद्धा करनी चाहिए वो कमजोर लोग होते हैं हमें वो कमजोरी को पूरा कर रहे हैं श्रद्धा करके कभी भी सचमुच अपने को जानने वाला आदमी ना श्रद्धा करता ना श्रद्धा करता है वो जानता है और उसके अनुसार जीता है लेकिन एक डर आदमी डरा हुआ आदमी वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं डरता मेरे मुझे अपने को बड़ी श्रद्धा है लेकिन वो डरा हुआ आदमी इसलिए ये बातें कह रहा है डरा हुआ है वो ये कहता है कि मेरी जबरदस्त प्रथा मेरे एक शिक्षक जिस स्कूल में मैं आदमी तो बहुत कावड़ और डरा हुआ आदमी क्यूँकी पहले दिन उन्होंने कहा की कि मैं किसी विद्यार्थी से डरता नहीं हूँ अरे यू कोई बात कहने की विद्यार्थी से डरता नहीं तो मेरी कक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा मैं बहुत खतरनाक आदमी मैं अंधेरे रास्ते में अकेला चला जाता हूँ तो मैंने चिट्ठी भेजी उसी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी मैंने लिखा कि आपने अपनी स्थिति जाहिर कर दी है और लड़के आपको डराएंगे और आप जब ये कहते हैं कि मैं अंधेरे में जाने से नहीं डरता तो इससे पक्का पता चलता है कि आप अंधेरे में जाने से डरते नहीं तो पता ही नहीं चलना चाहिए अंधेरा है कि उजेला जिस आदमी को जाना है वो चला जाता होते उसको पता नहीं चलता कि अंधेरा था तो इसलिए ये इस सब किसी बात की जबरदस्त हमको अपने को जानना चाहिए और जानने में हमेशा दो बातें पता चलेंगी ये भी पता चलेगा हम कितना कर सकते हैं और ये भी पता चलेगा हम कितना नहीं कर सकते और बुद्धिमान आदमी को दोनों बातें जाननी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते है एक मुसलमान मोहम्मद के बाद अली हुआ ना हमारा तो अली से किसी ने पूछा कि हमारी ताकत कितनी तो अली ने उससे कहा कि तुम अपना एक पैर ऊपर उठा लो तो उसने अपना बायां पैर ऊपर उठा लिया फिर अली ने कहा तुम दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो तो ये कैसे हो सकता है मैं एक पैर पहले उठा चुका अब मैं दूसरा कैसे उठा सकता हूँ तो अली ने कहा कि तुमको कि समझ आना चाहिए एक पैर उठाने की सामर्थ्य तुम्हारी है तुम कोई भी उठा सकते हो चाहे बाएं चाहे दाएं। लेकिन दूसरे पैर उठाने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं अली ने कहा ये दोनों बातें जाननी चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता हूं। जो नहीं कर सकता हूं, उस झंझर में नहीं पढ़ना चाहिए जो कर सकता हूँ उससे कभी भागना नहीं चाहिए पर ये ज्ञान हो तो होगा श्रद्धा की कोई जरूरतों को भी एक आधार जिसको भी आधार की ज़रूरत तो है क्या? और है? है ठीक ये सब आधार झूठ हैं और जो इन आधारों को पकड़ता है वो कभी जी नहीं पाएगा क्योंकि झूठ को पकड़ के कोई जी ही नहीं सकता हाँ तमें गुजार लेगा तुजार लेना एक बार एक आदमी कहता है कि मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए मेरी लड़की की शादी हो जाए मेरे सब छोटे बच्चे सुखी हो जाएं। बड़े मजे की बात इसका बेटा बड़ा होके क्या करेगा वो ये करेगा कि उसका बेटा बड़ा हो जाए और उसका बेटा क्या करेगा वो उसका बेटा बड़ा हो जाए तीनों समय गुजारना हुआ सिर्फ लेकिन चूंकि हमें जिंदगी में कोई अर्थ नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हम कुछ व्यर्थ के आधार खोजते हैं और उसी को अर्थ मानते चाहिए तो पहले तो मेरा कहना है कि जिंदगी खुद ही आधार है इसलिए दूसरा आधार खोजना ही मत खोजा तो असली आधार खोजा है बच्चे को आधार मत बनाना जीने का तुम्हारे जीने से बच्चा आ जाए ये समझ में आने वाली बात तुम इतने आनंद से जी रहे हो उसमें एक बच्चा भी आया तुमने उसको भी प्रेम किया लेकिन इसलिए तुम नहीं जिए कि ये बच्चा बड़ा हो जाए तुम इस तरह जिए कि बच्चा भी बड़ा हुआ लेकिन ये तुम्हारा कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं था हमें जीवन का आधार बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि जीवन खुद ही आधार है अपना ही आधार है और अगर जीवन का पूरा आनंद लेना है तो जीने को ही आधार बनाना चाहिए और किसी चीज को एक एक पल जीना चाहिए पूरी खुशी से आधार बनाने वाला क्या है वो कहता है कि अब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए मेहनत कर रहा है फिर लड़का बड़ा हो गया फिर लड़की की शादी हो जाए अब इसके लिए मेहनत कर रहा है वो जी भी नहीं रहा ये तो आगे होता रहेगा फिर लड़के का लड़का हो जाए फिर उसके लिए जी रहा है वो स्पन कर रहा है जीने को वो क्या होगा लड़का बड़ा हो जाए शादी हो जाए बच्चे हो जाए तुम्हें क्या जीवन मिल जाएगा मुझे तो जीना चाहिए इसी वक्त और पूरे आनंद से जीना चाहिए और जीने को ही लक्ष्य मानना चाहिए एक श्वास भी मिल तो मुझे ऐसे लेना चाहिए कि वो अंतिम हो, हो। इसलिए इसे पूरे आनंद से ले लू कोई मुझसे इसीलो मिलने आई है तो मुझे जानना चाहिए हो सकता है कल मिलना ना हो सके तो इससे पूरे प्रेम से मिल खाना खाने बैठा हूँ हो सकता है सांझ खाना फिर ना हो तो इस खाने को पूरे आनंद से खा लो इसी पहनी है तुमने तो इसको ऐसे मत डाल दो इसे पूरे आनंद से पहन जीवन की प्रत्येक छोटी छोटी क्रिया को स्वानिर्भर बना दो और उसमें पूरा रस लो पूरा आनंद लो तो छोटे छोटी क्रिया में दिन भर आनंद लेने से आनंद की बड़ी भारी राशि इकट्ठी हो जाए जो आदमी सुबह आनंद से उठा और भगवान को धन्यवाद दिया कि अच्छा आज फिर सूरज के दर्शन हुए और आनंद से उसने सूरज को देखा और फिर दिन की सब छोटी चीजों में आनंद लिया रात को सोया आनंद की एक श्रृंखला इकट्ठी हो गई सुबह से रात तक और उसने का बहुत आनंद बहुत आनंद जाना मेरा मतलब तो नहीं है मेरा मतलब यह है कि जीवन का आनंद ही जीवन का आसार है इसलिए किसी दूसरे के सिर पे मत टालो उसे टालना धोखा तो कोई कहता है एक हमें यस मिल जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा लेकिन यश कल मिलेगा ना अभी तो मिल नहीं गया कल मिलेगा तो आज का दिन तो हम टाल रहे हैं कल के लिए फिर कल यश मिल जाएगा तो यश की और आगे की यात्रा कायम वो यश कहेगा अभी क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ अभी तो आगे और बड़ा पद मौजूद है वो आगे है वो आगे है तो हम निरंतर जितने लोग लक्ष्य बनाते हैं लक्ष्य हमेशा भविष्य में होते हैं और जीवन वर्तमान में होता है इसलिए वो सिर्फ समय और ये जो तुम कहती हो कि स्त्री पुरुष का सहारा लिखो वो पुरुष ने समझाया हुआ एक उसको यह समझाया हुआ की बेसहारा तू खड़ी नहीं हो सकती बाप बेटी को समझाता है की बाप के सहारे पर चलो फिर पति समझाएगा हमारे सहारे पे चलो फिर बेटा समझाएगा माँ को हमारे सहारे पे चलो तुम तो के खड़ी होगी तो बटक जाओगी डराया है आराम का और गुलामी गुलामी पैदा कर ली और स्त्री का भी मन डरा हुआ है उसकी भी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है वो भी सहारा को कभी पति का कभी बेटे का कभी किसी का कभी किसी हाँ, पुरुष को भी यही है पुरुष भी डरा हुआ है मेरा तो कहना ही यह है कि डराता वही है जो डरा हुआ है जो पुरुष डरा हुआ नहीं वो किसी स्त्री को भी नहीं डराएगा डराएगा किसलिए वो कहेगा कि तुम आनंद से जियो मैं आनंद से जीऊ और अगर हम एक क्षण में सात हो तो हम दोनों आनंद से जिये मेरा मानना यह है कि तुम जितने आनंद से जिओगी मैं जितने आनंद से जीऊंगा तो हमारा कोई अगर एक साथ क्षण हुआ साथ हुआ तो वो क्षण भी आनंद का होगा क्योंकि दोनों आनंदित व्यक्ति मिले अभी हालत क्या है अभी दो डरे हुए आदमी। मैं मैं डरा हुआ हूं हूं तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा मुझे सहारा है और तुम डरी हुई हो तुम कह रहे हो कि आपका मुझे सहारा है। हम दोनों डरे हुए आदमी ये ऐसे हो गया जैसे एक भिकमंगा दूसरे भिकमे के सामने हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि कुछ मिल जाए वो दूसरा भी हाथ फैलाए हुए कि कुछ मिल जाए और दोनों भी मंगे हैं देने को दोनों के पास कुछ भी नहीं किसी को सहारा मत बनाओ खुद सहारा बनो मेरा मतलब जो हुआ खड़े हो जाओ अपने पैरों पर जिंदगी के और तब मेरा कहना है बहुत से साथी मिलेंगे लेकिन वो सहारे नहीं होंगे और तब तुम उन्हें आनंद दे भी सकोगी उनसे पा भी सकोगी लेकिन वो लक्ष्य नहीं होगा वो लक्ष्य नहीं होगा तुम्हारा वो जिंदगी की रास्ते से निकला और इसके दिल से आपके घर फूल खिला हुआ है और रास्ते के किनारे मुझे फूल दिख गया मैंने आनंद लिया और आगे बढ़ गया वो फूल ना मेरे लिए खिला था ना मैं उस फूल के लिए निकला था बिल्कुल संयोग की बात थी कि वो फूल खिला था मैं रास्ते से निकला था घड़ी पर मैंने देखा और मैं खुश हुआ और हो सकता है फूल भी जीवित है कोई देखकर उसे खुश हुआ हो तो फूल भी खुश हुआ हो। हमें पता नहीं क्योंकि फूल ने हमसे कभी कुछ कहा नहीं लेकिन फूल ने भी एक आदमी ठहर गया एक क्षण को देखा है, तो खुश हुआ हो बस जिंदगी ऐसी होनी चाहिए मैं अपने आनंद में हूँ फूल अपने आनंद में है हम एक क्षण को मिले हैं हम दोनों आनंद में फिर आगे बढ़ किसी का सहारा नहीं किसी का आधार नहीं, नहीं तो क्या खतरा होता है जिसको हम आधार बनाते हैं पहली तो हम उसके लिए बोझ हो जाते हैं क्योंकि तुमने तो आधार बनाया है ना और उसके लिए तुम बोझ हो गए बेटी बाप के लिए बोझ वो कह रहा है कब इसका शादी विवाह करें और इससे छुटकारा पाए बूढ़ी माँ बेटे के लिए बोझ ये कब स्वर्गवासी हो जाए भीतर यही चल है <laughs> क्योंकि तो वो बूढ़ीमा उसको सहारा बनाए हुए तो, तो सहारा जिसको बोझ हो गए, पत्नी पति के लिए बोझ है पत्नी के लिए पति बोझ है क्योंकि तो तो एक दूसरे को सहारा बनाया हुए फिर जिसके लिए हम बोझ है उसका क्रोध आता है पता नहीं चलता पूरे वक्त क्रोध रहता है क्योंकि बोझ हो गए, और जिसके प्रति हमारा बोझ है उसके साथ हम आनंदित कभी नहीं होते कोई पत्नी किसी पति के साथ कभी आनंदित नहीं हो जब तक कि वो साथी ना हो खारा मारा नहीं और दोनों स्वतंत्र ना हो तब तक, तक कभी सुखी नहीं हो इसलिए तुम हैरान होगी कभी हम अनजान आदमी से मिलकर जितने खुश होते हैं अपने घर के आदमी से मिलकर उतने खुश नहीं होते ज्यादा होना चाहिए क्यों वो यही कारण है कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कोई अपेक्षा नहीं है अगर तुम रास्ते मिली हो तुमने नमस्कार करके मुझे और मैंने नमस्कार का उत्तर दिया, तुम हुई? कुछ लेना देना नहीं था जवाब दिया तुम्हें अच्छा लगा लेकिन तुम्हारा पति भी मुस्कुरा के जवाब देगा तो रोज का धंधा है और हम अपेक्षा है हमारी नहीं देगा तो गर्दन पकड़ लेंगे उसकी आज मुस्कुरा के जवाब नहीं दिया यह मुस्कुरा के दिया तो भी हम जांच रखेंगे कि सच में मुस्कुराया था कि धोखा दे रहा है ये सब चले चलेगा दादी क्योंकि हमने गलत संबंध बना लिए तो मेरा कहना यह है प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत गस्त जीवन को आधार बनाना चाहिए फिर बहुत लोग किनारे से आएंगे पति भी होगा बेटा भी होगा माँ भी होगी मित्र भी होंगे साथी भी होंगे ठीक है वो साथ मिलेंगे हम आनंदित होंगे हम शेयर करेंगे अपना आनंद उनसे लेकिन किसी के कम से कम क्योंकि जिसके कंधे पर तुमने हाथ रखा तुम उसी के लिए बोझोगे और मजा ये है कि एक दूसरे के कंधे पर दोनों हाथ रखे हुए मुसीबत तो होगी वो भी सारा रहा तो इसलिए मैं सहारे के दर्शन को ही नहीं मानता मैं मानता हूं एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी तो उसकी मुक्ति होनी चाहिए और ये भी मेरी समझ है कि जब दो मुक्त व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे को आनंद देते हैं और जब दो बंधे हुए व्यक्ति मिलते हैं तो कैसे आनंदे तो मेरी लगाम पकड़े हो मैं तुम्हारी लगाम पकड़े हुए क्या आनंद और तरकीबों से लगाम पकड़े हुए एक पति है उसकी लगाम पत्नी पकड़े हुए कहीं खिसक न जाए यहां आए पति वो पत्नी की लगाम पकड़े हुए और ब्राह्मण ने दोनों की लगाम बंधवा दी सात चक्कर लगवा और सारे समाज ने कहा कि ठीक है लगाम अब बंद गई अभी छोड़ नहीं सकते हो खाते हो कसम कि अब कभी छोड़ोगे नहीं इन दोनों ने कसम खा ली अभी बेवकूफी हो गई और अब इस रस ही चला गया जीवन की जो सुगंध होनी चाहिए तो वो सब गई अब बोझ ही बोझ होगा पति पत्नी होने की वजह से नहीं आ दो मित्र की तरह आ है वो तो पति पत्नी होना बिल्कुल ही अगली है। वो के बाहर है अगर जिसमें तो मित्रों में आनंद इसलिए वही पत्नी और वही पति जब तक विवाह नहीं हुआ था अगर उनमें प्रेम रहा हो तो जैसे आनंदित थे विवाह के बाद पाओ जो आनंद सब खो ब आज तो नहीं है इसलिए समाज बिल्कुल सड़ा गला है एकदम गंदा है नरक है बिल्कुल समाज समाज लेकिन होना चाहिए तो समाज स्वर्ग बन जाए तो फिर हमारे पूर्वज क्या पूर्वज तो हमेशा ही ना समझ होते हैं नहीं? मेरा मतलब समझने नहीं मेरा, नहीं। मेरा मतलब ये है की मुझसे आने वाले पाँच सौ तो साल बाद जो बच्चे आएंगे उनसे मैं ज्यादा ना समझ हूँ क्योंकि उनको 500 साल का अनुभव और समझ मिल जाएगी हमारे तो ऐसे कि वो भी थे। कौन जो सुखी था अभी जो वो ऋषि में नहीं ना ना जो कुछ समाज के नियम में बंधन बांधे हुए जो पति पत्नी कुछ एक समाज के नियम जो नहीं थे तब कौन आनंद था नहीं, नहीं, नहीं तब भी आनंद नहीं था क्यों, क्योंकि तब भी आनंद नहीं था इसीलिए तो ये सारा इंतजाम करना पड़ा तो करते हैं तब दूसरी तरह का दुख था कि जिस आदमी के हाथ में ताकत थी वो सारी खूबसूरत स्त्रियों को घेरते ताकत थी क्योंकि और तो कोई नियम नहीं था ताकत ही नियम थी। अभी भी निजाम हैदराबाद पांच सौ अभी भी कृष्ण की कोई सोलह हजार औरत है देखी देखी देखी। मेरा मतलब नहीं समझी पुरुष के हाथ में ताकत है इसलिए ताकत वाला कुछ करेगा ऐसे समाज भी रहे जहाँ स्त्रियों के हाथ में ताकत रही तो उन्होंने भी सब जवान खूबसूरत लोगों को बांध के रख लिए ताकत ताकत जहाँ होगी तो ताकत ही कानून थी उन तो उसका परिणाम ये हुआ था कि एक आदमी सारी सुंदर स्त्रियों को पकड़ ले या एक स्त्री सारे सुंदर जवानों को पकड़ ले सारे लोग इस स्थिति को बदलने के लिए इंतजाम करना पड़ा वो इंतजाम किया जबकि तो कुछ संबंध हो कुछ नियम हो समाज की कोई व्यवस्था हो वो व्यवस्था हो गई। अब उस व्यवस्था में हमें पता चला कि दूसरी बीमारियां अब उस व्यवस्था को बदलना चाहिए उसका मतलब नहीं कि हम पीछे लौट जाएंगे साल पहले वहां से हम हम कभी नहीं लौट सकते अब तो जो देंगे वो इससे बेहतर बेहतर होगी ये से थी पूर्वज हमेशा अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार थे लेकिन अपने आने वाले बेटों से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते जिन्होंने व्यवस्था दी विवाह की वो उन पूर्वजों से ज्यादा समझदार थे जो समाज में लाठी का बल चला सक लेकिन अब फिर वक्त आ गया कि सुरे से बदलो, कि ये भी गया। और अब दुनिया ऐसी हालत में आ गई है कि ये बात जा सकती है, ये मित्रता की बात तो समझी नहीं जा और अब दुनिया ऐसी हालत में आ गई कि स्त्री इंडिविजुअल की हैसियत से खरी हो सकती अब तक खरी ही नहीं हो सकती ये पहले ही और मजा यह है कि ये सारा का सारा जो विकास हुआ है ये सारे विकास में अभी स्थिति ऐसी आ गई है जैसे हुआ क्या है पुरुष के हाथ में ताकत थी जो स्त्री के हाथ में नहीं थी शरीर के लिहाज से तो वो थोड़ी कमजोर है स्वभाव था तो पुरुष उसको दबाता रहा लेकिन अब अब हमने एक ऐसी समाज विकसित कर ली जिसमें ताकतवर कमजोर को दबाए इसकी जरूरत नहीं रहेगी और दबाए तो हम इंतजाम कर सकते हैं कि वो ना दबा सके अब ये संभव हुआ यह आपसे पहले संभव नहीं फिर हमने ये व्यवस्था कर ली कि पुरुष के हाथ में अर्थ की सारी ताकत कमाता वो और सोचते नहीं था कि स्त्री कैसे कमाए क्योंकि कुछ काम ऐसे थे तो वो स्त्री कर ही नहीं पाती शिकार का काम था हजारों साल तक आदमी शिकार से जीता था तो वो स्त्री की फिजियोलॉजी नहीं थी कि वो शिकार कर सको तो ऐसे मसल नहीं थे तो जाके जंगली जानवर से जूट सके गई जो कर सकता था वो मालिक ज्यादा बड़ा होगा जो जो वो भोजन लाता था भोजन जुटाता था अब जो दुनिया आई है अब हमने टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास कर लिया बटन दबाने से सारे घर की बिजली दब जाती है पुरुष दबाए कि स्त्री दबाए ये सवाल नहीं और इसके लिए कोई ताकत की जरूरत नहीं कि कोई पहलवान लाना पड़ेगा जो बटन दबाए टेक्नोलॉजी के विकास ने ताकत आदमी के हाथ से खत्म कर दी ताकत मशीन के पास चली गई और मशीन न स्त्री है न पुरुष और मशीन को चलाने की बात है वो कोई भी चला तो पहली दफ्तर तो दुनिया में टेक्नोलॉजी ने ऐसी हालत ला दी है की अब स्त्री और पुरुष दोनों कमा सकते हैं इसलिए अब स्त्री को गुलाम होने की कोई जरूरत नहीं अब वो मित्र हो सकती है। लेकिन पूर्व के मुल्कों में स्त्री ठीक से शिक्षित हो जाए तो उसे पुरुष के पैसे पर निर्भर होने से इनकार करना चाहिए बिल्कुल इंकार करना चाहिए क्योंकि तुम पैसे की तो सारी सुविधा चाहो और स्वतंत्रता भी चाहो ये दोनों बातें बेईमानी की ये तो बेईमानी की बात यानी कमाए तो वो और बांटते वक्त दोनों मित्र होने का दावा करो ये गलती बात है वो जो कमाएगा वो बुनियाद मालिक होगा तो जब दुनिया में थोड़ी और समझ बढ़ेगी जैसी समझ में चाहता हूँ तो कोई भी स्त्री अपने पति के पैसे को अपना नहीं मानेगी तो ठीक है तुमने कमाया ठीक है वो भी कमाएगी ये दूसरी बात है कि दोनों पुलप कर ले और दोनों मिस्त्री कहते घर का काम चलाएं लेकिन स्त्री डिपेंडेंट नहीं होती वो कहेगी कि हम कोई पैसे तुम्हारे निर्भर नहीं वो खत्म हो जाएगा वो है इसलिए उसके कारण है ना, ना, ना। उसके कारण है पश्चिम में वो खत्म होना शुरू हो गया उसके तो कारण है सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना उसके लिए तो उसने कारण बनाए हुए सबसे बड़ा कारण तो पैसा है वो कमाता है तुम निर्भर हो तुम जब तक पैसे पे निर्भर हो तो तुम भयभीत भी हो अगर आज वो इनकार कर दे तो तुम कहा जाओ ही एक लड़की आई वो कहती है, ऐसा ऐसा है ये ये करो वो नहीं करना चाहे लेकिन है तो निर्भर पैसे पे कपड़ा पति से लो पैसा पति से लो मकान पति से तो फिर पति उसके साथ सर पे लाता है ये मानो तो नहीं तुम जाओ मेरे कितना तुम करो जाओ कहाँ वो कहती मैं जाऊँ कहाँ पिता कहते हैं है कि वहां लौटाऊ तो वो कहते हैं, हमने एक दफा बोझ उतार दिया उनको तो भी, भी हाँ, लड़की को सारी दुनिया की स्त्रियों को अगर स्वतंत्र होना है और पुरुष की बराबरी हासिल करनी है तो ये बातचीत तो होने वाला नहीं है उसके कारण मिटाने पड़ेंगे जिनकी वजह से गैर बराबरी और बड़ा कारण आर्थिक सबसे बड़ा कारण आर्थिक पहले एक कारण और था कि पुरुष ताकतवर है वो कारण अब बेमानी हो गया अब उसका कोई मतलब नहीं है अब उसका मतलब ही नहीं रहा है क्योंकि वो तो हमने हमारे विकास में उसको व्यर्थ कर दिया अब दूसरा कारण रह गया है आर्थिक का अब जिससे रूस है तो रूस में पुरुष की सुपेरिटी बिलीव हो गई है क्योंकि स्त्रिया कमा रही है उतना ही जितना पुरुष कमा और जब एक स्त्री और पुरुष विवाह है, तो करते हैं तो फैमिली बनती है रूस में हिंदुस्तान में तो बनी नहीं सकती क्योंकि स्त्री बिल्कुल ही खाली हाथ खड़ी होती है वो कुछ करेगी नहीं वो सिर्फ निर्भर रहेगी सारी चिंता पुरुष पर है सारी परेशानी उस पर है नहीं कमाए परेशान हो तो वो चिंता करे स्त्री को कोई फिक्र नहीं है वो डिमांड करती चली जाएगी तो इस, इसके बदले में तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा इंफीरियर होना पड़ेगा इसके बदले में कुछ तो पुरुष मांगेगा की कम से कम तुम हमारी दाती तो रहो हमारे पैर तो छुआ करो तो इसकी मांग फिर एकदम नाजायज भी नहीं है और अगर हम कहते हैं कि नहीं हम ये भी नहीं करेंगे और यही हम जारी रखेंगे तो ये मांग है तो मेरा कहना है स्त्री को आर्थिक रूप से पैर पर खड़े होने की हिम्मत जुटानी चाहिए और अगर घर में भी वो काम करती है तो उस काम का भी आर्थिक विनियोग होना चाहिए वो काम तो काफी करती है लेकिन उसका आर्थिक मूल्य नहीं जैसे अगर तुम एक रसोईया घर में रखते हो तो उसको तुम 50 रुपए महीने देते हो एक कपड़ा धोने वाला रखते हो तो उसको तुम 50 रुपए देते हो। एक बुहारी लगाने वाला रखते हो तो उसको भी 20 रुपए देते हो। वो पत्नी ये सब कर रही है वो 200 सौ रुपए महीने का काम कर रही है लेकिन इसका कोई आर्थिक हिसाब नहीं है इसका आर्थिक हिसाब होना चाहिए लेकिन ये कॉन्फिडेंस जितनी बढ़ेगी तब साफ होगा तो एक तो स्त्री को पूरे आर्थिक रूप से स्वनिर्भर पति नहीं चाहेगा कि स्वनिर्भर स्त्री हो इसलिए पति कहेगा मेरे इज्जत के खिलाफ है कि तुम कुछ काम करो क्योंकि तुम जैसी स्वनिर्भर हुई पति की सुपेरियरिटी गई इसलिए पति कभी नहीं चाहेगा कि स्त्री कमाए पति कहेगा जब मैं हूं तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है मैं जब नहीं लूँ तब सवाल है मैं जब कमा सकता तुम क्यों कमाओ और स्त्री इससे बड़ी खुश होती है कि पति कितनी प्रेम की बातें कर है लेकिन बहुत गहरे में पति ये कह रहा है कि तुमने कमाया कि तुम मुक्त हो गयी तुम तो तुम्हारी गुलाम नहीं हो सकते जी अभी न कारण और भी है कारण और भी वो जो लड़कियाँ कमा रही हैं हाँ। जो लड़कियाँ कमा रही है वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रही है की कब उनको पति मिल जाए और कमाना वो छोड़ शादी की हुई लड़कियाँ शादी की हुई लड़कियाँ जैसे ही कमाती है तो उन लड़कियों में और जो पत्नियां नहीं कमा रही हैं बुनियादी फर्क पड़ जाएगा पड़े। फर्क पड़ेगा उनके पास बल हो जाएगा यानी वो अकेली खड़ी हो सकती है एक इतनी हिम्मत हो जाएगी, वो पति पर बिल्कुल निर्भर नहीं है एक बात दूसरा उनका पूरा माइंड जो अब तक सिखाया गया है स्त्रियों को कहा है कि पुरुष तो है वृक्ष की भांति और स्त्री है लता की भांति वो उसके सहारे कड़ी हो तो सकती गिर जाएगी दुनिया जमीन पर पड़ जाएगी बिल्कुल झूठी बात है पुरुष ने सिखाई कोई मतलब नहीं है तो कोई भी मतलब आगे नहीं आगे ये है, है कर सकती है ये कर सकती है ये रिवेंज हो सकता है ये संभावना है ये संभावना है क्योंकि क्योंकि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी ताकत बेमानी हो जाएगी जैसे हम मैं दौड़ू और एक स्त्री मेरे साथ दौड़े तो मैं ताकत तेजी से दौड़ूंगा वो उतनी तेज नहीं दौड़ सकती लेकिन एक स्त्री ड्राइव कर रही हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ बेमानी हो गई बात तो मेरे पुरोसोनिक मोटर की टेक्नोलॉजी ने दौड़ बराबर कर दिया आप में ना। मामलों में विकसित होती चली जाएगी और टेक्नोलॉजी के वजह से ताकत का जो फर्क था वो छीन होता चला रहा अब एक आदमी कुल्हाड़ी चला रहा है तो स्त्री नहीं चला सकती उतनी कुल्हाड़ी ये चलाएगी तो पांच मिनट में, में थक जाएगी वो दो घंटे चलाएगा तो वो सुपीरियर हो गया लेकिन अब बिजली की चल रही है बटन दबाना है कि ना टेक्नोलॉजी के विकास ने ताकत की बात खत्म कर दी अब ताकत बेमानी है इसलिए ताकत वाकत का को कोई सवाल नहीं है अब अब कोई ताकत से नहीं डरवा सकता किसी को तो वो तो एक आधार छूट गया है अर्थ का एक आधार रह गया है एक और दूसरा माइंड का रह गया है फिर गहरे में स्त्री जो है उसको इतने दिन तक ये सिखाया गया है कि तुम निर्भर ही सुखी रह सकती हो जब तुम बच्ची हो तो बाप पर निर्भर रहो जवान हो तो पति पर निर्भर रहो बूढ़ी हो जाओ बेटे पर निर्भर रहो ये सिखाया पुरुषों पूरी फिलोसफी पुरुषों ने खड़ी की और पूरे टीचर्स पुरुषों के हैं गुरु संन्यासी साधु पुरुषों के तो सब वो सब वही समझा रहे हैं इसलिए उनको सुन रही और वही सीख रही ये माइंड का स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा और ये, ये ये कहना पड़ेगा कि कोई किसी पर निर्भर नहीं हम एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं लेकिन कोई किसी पर निर्भर नहीं इंटरडिपेंडेंस हो सकती है लेकिन डिपेंडेंस नहीं म्यूचुअल डिपेंडेंस है हम दोनों तो एक दूसरे पर निर्भर हम मित्र हैं हम मित शेयर करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे पर निर्भर हुए लेकिन कोई मालिक कोई गुलाम ऐसा नहीं एक बात दूसरी एक बात थी जो टेक्नोलॉजी ने वो भी खत्म कर दी वो थी स्त्री के साथ बच्चों का प्रश्न जैसे ही स्त्री को बच्चे पैदा होते हैं वो निर्भर हो जाती क्योंकि वो वक्त वो कमा नहीं सकती काम नहीं कर सकती कमजोर हो जाती है चार छ महीने बच्चे को पालने में भी उसको घर बैठना चाहिए तो वो निर्भर हो जाती है, जाती है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी ने वो स्थिति भी साफ कर दी टेक्नोलॉजी ने वो स्थिति साफ कर दी तो बर्थ कंट्रोल ने इतनी बड़ी ताकत दी दी स्त्री को जिसकी कल्पना नहीं और जब तक बर्थ कंट्रोल पर स्त्रियां पूरे बल से प्रयोग नहीं करती पुरुषों के मुकाबले खड़ी नहीं हो सकेंगे बर्थ कंट्रोल ने बड़ी ताकत दी थी बात अब दूसरी बात जो है बच्चे को पालने की बच्चे को बड़ा करने की पुरुष और स्त्री की समान जिम्मेवारी है कोई स्त्री की अकेली जिम्मेवारी नहीं ये अकेली जिम्मेवारी नहीं बच्चे को पालने बड़े करने की। तो इसके लिए बहुत जल्दी लीगल व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे का बोझ कोई स्त्री पर ही पूरा पड़ने का नहीं और दूसरी बात अब तो अब तो संभावना इतनी बढ़ती जाती है महाराज की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते माँ के पेट में ही बच्चा बड़ा हो यह भी जरूरी नहीं रह गया वो तो टेस्ट में भी बड़ा हो स्त्री को वो नौ महीने की जो परेशानी उससे मुक्त किया जाता बिल्कुल मुक्त किया जाभरता वो मुक्त होता है और दूसरी बात है बच्चों का सारा का सारा कंट्रोल स्टेट के हाथ में जाएगा जैसी समाज वैज्ञानिक होगा बच्चों का कंट्रोल माँ बाप के पास रहने नहीं चाहिए टूटना तो तो ही चाहिए मित्रता के संबंध रह रिलेशनशिप बहुत कुरूप है और इसकी वजह से बहुत दुख है ये सारी स्थिति जो नई आ गई है इस नई स्थिति का पूरा विनियोग अगर हम करेंगे सोच के तो स्त्री अब हो सकती है मुकाबले पर समान हो सकती है कोई कठिनाई नहीं रह गई लेकिन स्त्री को बहुत सी ऐसी धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी जो पुरुष ने उसमें पैदा की स्त्री जा रही है सड़क एक आदमी का धक्का लग गया और वो घबरा गई ये पुरुष ने उसमें पैदा किया हुआ अगर स्त्री सड़क पर चलते आदमी के धक्के से घबराती है वो पुरुष के समान कभी नहीं होता तो उसको घर में बंद रहना पड़ेगा और जब पति उसको लेके निकले तब निकलना पड़ेगा ये ये ना मैं आगरा से ला रहा मेरे साथ एक कपल एक पति और उनकी पत्नी थी तो पति जैसी गाड़ी में चढ़े उन्होंने नीचे हाथ बढ़ाया पत्नी को लेने के लिए मैंने उनकी पत्नियों को कहा कि इनकार कर दो ये बात गलत है क्योंकि तो मैं चल सकती हूं प्रेम के लिए धन्यवाद लेकिन ये बात गलत है मैं जिस सीढ़ी पे चल सकती हूँ उससे तुम्हारा हाथ पकड़ के चलू ये बात गलत है लेकिन क्यों मैंने कहा सिर्फ तुम अपने हाथ से डिपेंडेंस को पालती पाल हो और तुम्हें खुश हो रही होगी बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा मौका नहीं तुमने कभी दिया कि तुम गाड़ी में पहले चढ़ गई हो और तुमने हाथ पकड़ के पति को ऊपर लिया हो तो पति इनकार कर देता कि इंसल्टिंग आप मेरे मत सुन ना अगर आपकी पत्नी ट्रेन में चढ़ जाए और ऐसा हाथ बढ़ा के कहे कि ठीक है तुम कहोगे ये इंसल्टिंग आसपास के लोग देख के क्या कहेंगे लेकिन आप चढ़ जाओगे और पत्नी को हाथ बढ़ाओगे पत्नी बड़ी खुश होगी ये बहुत सम्मानपूर्ण लगेगा उसको हाँ, तो हमने उसको सिखाए हैं सारी बातें लेडीज़ को लेते जरूरत समझ तो तो गया जरूरत हो तो, तो हाथ देना चाहिए लेडीज को नहीं किसी को भी लेडीज का सवाल नहीं <laughs> मेरा तो जगह जगह मेरी क्लास होती थी तो तो लड़कियों का अलग बैठने का है लड़कों का अलग मैंने लड़कियों से कहा की तुम जब तक इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा सकती की लड़कों के साथ बैठो तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते मेरी क्लास में मैंने कहा बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा अगर मेरी क्लास में बैठना है तो जो जब आ जाए और जहां जिसे जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाए एक झुंड बना के कोने में बैठी हुई के बना के, बना के, बिल्कुल अशिष्ट और असंस्कृत मालूम होता अनकल्चर्ड मालूम होता है। अनकल्चर्ड है ये हम कहते हैं सभा में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा सारी महिलाओं को मुकदमा चलाना चाहिए सभा किस नहीं क्योंकि तो विशेष सुविधा क्यों विशेष सुविधा हमेशा कमजोरों को दी जाती है इसका ख्याल नहीं हमको विशेष सुविधा कमजोरों के लिए दी जाती है और विशेष सुविधा मिलने से कमजोर कमजोर होता चला जाता है क्योंकि वो विशेष सुविधा के एक्सपेक्टेशन मानता है पश्चिम में वो कहते हैं लेडीज फर्स्ट और इस्तिया बड़ी खुश होती है उनको बिल्कुल इंकार करना चाहिए कि नहीं, जो जो पहले क्यों में आया वो पहले खड़ा होगा अगर हटता है तो अपमानजनक हम, हम पीछे हैं हम पीछे खड़े हो मगर मजा क्या है इस वक्त शिक्षित से शिक्षित स्त्री कहती है हमें पुरुष के बराबर होना लेकिन पुरुष जो सुविधाएं देता है वो बड़े मजे से लिए चली जाती ये है ये कभी हो नहीं पाएगा सुविधाओं को इनकार करूँगा अभी मैं अहमदाबाद में था तो अहमदाबाद के हरिजन एक पूरा मंडल बना के आए कोई पच्चीस तीस हरिजन आए पहले उन्होंने मुझे चिट्ठी और मुझे लिखा कि जैसे गांधी जी हरिजनों की कॉलोनी में ठहरते थे आप क्यों नहीं ठहरते हम आपसे मिलना चाहते वो मिलने आए उन्होंने तो मुझसे कहा कि आप हरिजन कॉलोनी में क्यों नहीं ठहरते आप हरिजन के घर में क्यों नहीं ठहरते जैसे गांधी जी ठहरते तो मैंने कहा पहली तो बात ये कि मैं किसी को हरिजन नहीं मानता गांधी किसी को हरिजन मानते होंगे मैं किसी को हरिजन नहीं मानता मैं घर में ठहरता हूं हरजन और गैरहरजन का सवाल ही नहीं है तुम आओ मुझसे कहो कि हमारे घर में ठहरने की व्यवस्था मैं चलूंगा लेकिन तुम कहो कि हरजन के घर में ठहरने चलो मैं नहीं चलूंगा क्योंकि हरजन को मानना हरजन को जारी रखना उसको जारी रखना उसको नीचा ये भी नीचा दिखाना यानी महात्मा गांधी हरिजन के घर में ठहरते है ये बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं और हरिजन बड़ा प्रसन्न है और बेवकूफ है उसकी अपनी प्रसन्नता क्योंकि ये ये उसकी हिंता का सबूत है और वो कहता फिर रहा है की महात्मा जी हमारे घर में ठहरे हुए हैं तुम तुम आदमी हो कि जानवर हो तुम क्या हो जो तुम्हारे घर में ठहरने से महात्मा जी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ है एक जमाना था की उसको रिक्निशन दिया जा रहा था की हरिजन के घर में हम नहीं ठहरेंगे वो भी विशेष व्यवहार था अब वो गांधी जी कहते हैं कि हम हरिजन के घर में ठहरेंगे ये भी विशेष व्यवहार है और विशेष व्यवहार हमेशा कमजोरों के साथ तो तो मैंने कहा मैं तो किसी हरिजन हाँ। कि कैसे कहता कौन है तुम अपने को तुम क्यों अपने आयो यहाँ पच्चीस आदमी मिलते और हरिजन होने से तुमको जो विशेष सुविधाएं मिल रही वो तुम इनकार नहीं करते उसका तुम पूरा फायदा लेना बहुत जरूरत है एकदम जरूरत है क्यों? एक तो मैं पूरे का विरोध करता हूँ ऐसा कोई भूल से भी कभी ना सोचे कि गांधी की कुछ बातों का विरोध करता हूँ कुछ का नहीं करता क्योंकि मेरा मानना है कि या तो आदमी गलत होता है या आदमी ठीक होता है कुछ गलत तो कुछ ठीक ऐसा आदमी होता ही नहीं हो तो नहीं सकता क्योंकि एक ही आदमी से सारी बातें निकलती है और वो एक ही दिमाग की बाई प्रोडक्ट होती है गांधी का दिमाग गलत है जो मेरा कहना है ये सवाल नहीं है कि वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते इसलिए जो भी उस दिमाग से निकलता है वो गलत है और विरोध करना बहुत जरूरी है उसका कारण है उसका कारण है महावीर और बुद्ध का विरोध उतना जरूरी नहीं है क्योंकि तो पच्चीस साल में धूल जम गए उनकी कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है पूजा पाठ और पूजा पाठ कोई फिक्र नहीं है निपटा रहा है एक दिन आता है वर्ष में निपटा से गांधी नए और गांधी की छाया दिमाग पर है गांधी का विरोध एकदम जरूरी मैं तो बहुत कम करता हूं तुम्हारी हिम्मत देखकर और नहीं तो जितना विरोध करना चाहिए क्योंकि मुझे दिखाई ही पड़ता है कि अगर गांधी का विरोध नहीं हुआ तो इस मुल्क की हत्या हो जाएगी जब मुझे दिखाई पड़ता है तो मुझे करना चाहिए और नहीं तो फिर मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ अगर मुझे ऐसा दिखाई पड़े कि भला वो गलत हो तो जिनको गलत दिखाई पड़े वो मेरा विरोध करें उसको कोई खर्चा नहीं लेकिन मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि गांधी को अगर माना मुल्क ने तो मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा जितना किसी एक व्यक्ति को मानने से किसी मुल्क को कभी नहीं पहुँचा जो तो, कहा गांधी जो मैं जो जो ठीक कहा हूँ जो ठीक कहता हूं यानी ठीक का मतलब ये आपके दिमाग से जो निकल रहा है मैं गलत कहता हूँ थोड़ी आप कपड़ा पहने हुए कमीज तो वो गलत पहने हुए मेरा मतलब आप सुन रहे ना। गांधी को जिस मामले में मैं ठीक कहता हूँ वो मामला है। बिल्कुल दूसरा उससे ठीक होने से गांधी की फिलोसॉफी का कोई संबंध नहीं जैसे मैं कहता हूँ गांधी सिंसियर आदमी ईमानदार आदमी उन्हें जो ठीक लगता है वो कर रहे हैं लेकिन जो उन्हें ठीक लगता है वो गलत है मेरा मत उसमें रहना मैं उनकी नियत पर शक नहीं करता मैं ये नहीं कहता कि गांधी बेईमान है कि गांधी जानते हैं कि इससे नुकसान होगा और कर रहे हैं ये मैं नहीं कहता तो गांधी एकदम ही सिंसियर आदमी मेरा ना एक डॉक्टर है वो एकदम ईमानदार आदमी है उसे लगता है कि आपका पैर काटने से आपका हित होगा वो पैसे के लिए पैर नहीं काट रहा वो आपका दुश्मन नहीं है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो डॉक्टर बिल्कुल ईमानदार है लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं है पैर काटने से नुकसान होगा मेरा है ना वो डॉक्टर बिल्कुल ईमानदार है लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं है और पैर काटने से नुकसान होगा गांधी की ईमानदारी पर मैं शक नहीं करता नेहरू की ईमानदारी पर मुझे शक गांधी की ईमानदारी भी शक नहीं क्योंकि नेहरू जिसको ठीक समझते हैं उसको नहीं कहते क्योंकि गांधी उसको ठीक नहीं समझते और नेहरू गांधी को बिल्कुल गलत समझते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटाते कहने की और गांधी का जय जयकार किए चले जाते नेहरू बिल्कुल इनसिंसियर इं, अगर नेहरू ईमानदार हों तो नेहरू को गांधी के खिलाफ खड़े होना चाहिए लेकिन गांधी के साथ प्रतिष्ठा मिलती इज्जत मिलती और गांधी के खिलाफ हो के नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते एक 19 साल तक अकेला आदमी तानाशाही नहीं कर सकता वो गांधी के बल पर की गई तानाशाही और नेहरू को बिल्कुल विश्वास नहीं गांधी की किसी बात में कि गांधी जो भी कह रहे हैं वो सब उनको गड़बड़ मालूम होता है तो तो हाँ, गांधी तो नहीं आता तो हाँ, जब समझ में नहीं आता और लिखते हो कि गड़बड़ है तो इसका विरोध करो करो फिर फिर फिर फिर जब हुकूमत में में आते हो तो फिर खादी को प्रोत्साहन मत मत दो ग्राम उद्योग की की बात मत करो, फिर गांधी फोटो राष्ट्रपिता मत बनाओ मेरा मतलब तो जो मैं कह रहा हूँ वो यही कि नेहरू को लगता तो ऐसा है कि गांधी गलत है और व्यवहार ऐसा करते हैं वो जिससे गांधी सब कुछ ठीक है किया न न हर्जा है हर्जा है क्योंकि अगर नेहरू बर्थ कंट्रोल के लिए प्रोत्साहन देते हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि गांधी बर्थ कंट्रोल की जो कहते हैं वो गलत है और खतरनाक ये वो कहने की हिम्मत नहीं जुटाते क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला होगा इसमें नुकसान पहुंचेगा नेहरू मेरा तस्वीर ना तुम इसलिए, तो कैसे तो ठीक तो तो तो तो ठीक रहता है ना ना ना मैं ये गलत मैं कहता नहीं। मैं ये गलत नहीं नहीं कहता कहता यानी नेहरू गांधी से ज्यादा ठीक हैं लेकिन नहीं गांधी बिल्कुल गलत है लेकिन एकदम सिंसियर उन, मेरी जो तकलीफ है तो वो जो मैं जहाँ ठीक कहता हूँ ठीक का कोई मेरा मतलब इतना है गांधी के साथ हिंदुस्तान में सैकड़ों महात्मा थे लेकिन गांधी की तरह सिंसियर कोई आदमी नहीं था लेकिन गांधी की सिंसियरिटी बिल्कुल गलत चीजों में लगी हुई है और इसलिए मेरा कहना है कि उनकी सिंसियरिटी खतरनाक है क्योंकि एक आदमी आपकी गर्दन काट दे बिल्कुल सिंसियरिटी से थोड़ी गर्दन ही काट रहा है आखिर में उनको शक नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है या नुकसान पहुंचाएगा सब तो फॉरन रुक जाए वो जो जहां भी मैं कहता हूं उनको जिस अर्थ में मैं कभी भी ठीक कहा हूं वो इतने अर्थ में ठीक करता हूं लेकिन जो भी गांधी कहते हैं वो जो गांधी फिलोसॉफी है वो जो जिंदगी को देखने का ढंग है वो पूरा गलत है और उसका विरोध करना एक चीज भी इतना बड़ा मजा ये है बीके की गलत चीज ही चल सकती है क्योंकि सारा समाज गलत है आप मेरा मतलब सुन रहे ना ठीक चीज को चलना ही मुश्किल है ठीक चीज को चलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और गलत चीज ही चल सकती है क्योंकि सारा समाज गलत है और उस गलत चीज के अनुकूल है सारा समाज अब हजारों लाखों साल तक गलत चीजें चलती है उसमें कोई मतलब नहीं है ठीक आदमी को सकते ठीक आदमी को सक्षित होने में समय लगता है बहुत समय लगता है और ये भी हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई सक्सेस ना हो और अक्सर ऐसा हुआ है कि ठीक आदमी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सके हजारों साल मर जा मर जाने के बाद उनकी बात को बल मिलाओ लोगों को समझ में आए तो वो बात ठीक और गलत आदमी एकदम सक्सेसफुल हो सकते है गांधी की सक्सेस फेनोमिनल है ऐसा कोई आदमी अपनी जिंदगी में इस तरह सफल नहीं हो सकता और हो जाने का कुल कारण इतना कि गांधी जो कहते हैं भारत का जो मूल चित्र है उसको वो अपील होता है मेरा सुन रहे हैं ना वो वो जो हमारा चित्त है वो बना हुआ है वो उसको अपील करता है बिल्कुल ठीक है ये बात गांधी की सफलता गांधी के गलत होने की वजह से और ये भी हो सकता है कि गांधी के खिलाफ जो बात कही जाए ठीक उल्टी दिशा में वो सफल ना हो पाए इतनी जल्दी लेकिन इससे कोई थक नहीं पड़ता लोग कहते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि असत्य जीतता है सत्य को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती क्यों करनी पड़ती क्योंकि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका पूरा का पूरा दिमाग निर्मित है एक तरह से अब जैसे कि जिन्ना सक्सेस नहीं हुआ सफल नहीं हुआ जिन्ना सफल हुआ मुसलमान इतिहास में लिखा जाएगा कि जिन्ना जैसा सफल आदमी खोजना मुश्किल क्या होती है और सफलता लेकिन जिन्ना मुसलमानों का नेता कैसे हो सका क्योंकि मुसलमानों ने जो बेवकूफी हो उसको वहारा दे रहा है इसलिए वो नेता है मतलब समझ रहे ना जिन्ना की जो सफलता है वो हो तो जिन्ना से छुटकारा हो समझदार मुसलमान हो, तो हो तो तो तक तक समझिए लेकिन जिन्ना पूरी तरह सफल हुए इसमें क्या असफलता है लेकिन किस चीज को अपील किया उन्होंने वो जिस चीज को अपील किया वो चीज ही गलत है जो दृष्टि है ये ये तय नहीं होता कि कौन सफल हो गया इसलिए कोई सही नहीं होता इसलिए कोई सही नहीं होता, सही नहीं होता। इस, हाँ, क्या है वही चीज सफलता का भी तो वो तो जैसे जैसे लोग तैयार होते चले जाएंगे मैं गांधी जी के पूरे विचार के विरोध में हूँ एक एक इंच लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है हाँ? तो अगर मेरे सुनने वालों ने मुझे अंधे की तरह माना है तो दिक्कत में पड़ जाएंगे और अंधे हमेशा दिक्कत में पड़ते इसमें मेरा क्या कसूर <laughs> समझे ना और अगर मेरे सुनने वालों ने और मैं तो पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ की अंधेपन की दुश्मनी की कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरे सुनने वालों ने ठीक सुना है तो वो मुझे गलत कहेंगे कि आदमी गलत हो गया तो क्या है? ये अगर मैंने कहा इसलिए आपने मान लिया तो, तो मुश्किल में पढ़ने वाले हो क्योंकि कल मैं बदल सकता हूँ लेकिन मैंने जो कहा आपने सोचा और इसलिए माना कि आपकी बुद्धि को जचा तो कल जो मैं कहूंगा वो भी आप सोच लेना जचे तो ठीक है ना बात सता बंधने का सवाल ही नहीं और इसलिए मेरा कहना मुझसे बंधने का कोई सवाल ही नहीं कोई मुझसे बंधा ही नहीं है नहीं है मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं कहूंगा आपको ठीक लगेगा आप मानेंगे नहीं लगेगा ठीक नहीं मानेंगे और मेरा कहना ही यह है कि आप मान नहीं मत अंधे की तरह गांधी जी ने तो बहुत जोर भी आंधे की तरह मान लिया गांधी जी ने अपनी सारी बातें बिना दलील के इस मुल्क को मनवाने की कोशिश की दलील के सत्याग्रह करना कोई दलील नहीं है और यह कहना कि मेरी अंतरात्मा कहती है इसलिए मैं ऐसे करूंगा ये भी कोई दलील नहीं है कल मैं ये डायरी देख रहा था गांधी पे निकाली तो उसमें लिखा है कि जब किसी चीज का निर्णय ना हो पाए तो अंतिम निर्णय अंतरात्मा का है वही वह सत्य है तुम्हारे लिए होगा लेकिन तुम कहते हो पूरे मुल्क के लिए सत्य अम्बेडकर की अंतरात्मा कुछ और कहती है जिन्ना की अंतरात्मा कुछ और कहती है तुम्हारी अंतरात्मा कुछ और कहती है, हम किसको को सबसे माने हमारी अंतरात्मा को मानेंगे ना, तुम्हारी तो नहीं। नुमारी रंग है अंतरात्मा की आवाज आपके लिए सत्य है लेकिन आप दूसरे पर नहीं थोक सकते और ये बड़ी थोकने की तरक्की मैं कहूँ की अगर आप नहीं मानोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा तो एक अच्छे आदमी को सोच के आदमी भूखा न मर जाए पता नहीं यही ठीक हो आप चलो। और सब तरफ से आप पे पढ़ना शुरू पूरा पूरा तो, तो, तो, तो, तो गलत है ही गौन से तो गलत है ही गांधी गलत है इसलिए गांधी को मारना थोड़ी कही है मुझे तो सवाल ही नहीं है नहीं मेरी आप बात नहीं समझे ना न मारना तो गलत है ही क्योंकि मारने से गांधी की गलती को समझना मुश्किल हो गया गों ने गांधी को महात्मा बना दिया ये तो गांधी इतने बड़े महात्मा थे नहीं आप समझते ना गांधी इतने बड़े महात्मा कभी भी नहीं थे ये गोन्से की कृपा है कि गांधी एकदम इतने बड़े महात्मा हो गए क्या बनता आलोचना करना मुश्किल हो गया गोंसे ने गोली मार के जितना नुकसान किया है उसका हिसाब नहीं वो नुकसान गांधी को मारने का था ही। फिर गांधी तो खैर मर ही जाते तो साल ने ने ने मरते जी इससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन गांधी को मार के गों ने गांधीवाद पर ऐसी सील बिठा दी जिसका कोई हिसाब नहीं अगर जीसस को योगियों ने न मारा होता तो शायद क्रिस्टी कहीं भी नहीं होती जीसस से जी कोई प्रभावित नहीं हुआ सूली से बहुत लोग प्रभावित हो गए गांधी से आप इससे प्रभावित नहीं थे गोली लगने से आप भी रोने लगे और उस रोने में आप कॉमल हो गए एक, एक हो माइंड का गांधी के लिए कि बहुत बुरा हुआ गांधी के साथ गोन से बहुत बुरा आदमी है और इसकी तुलना में गांधी बहुत अच्छा आदमी है वो गांधी का अच्छापन गोन्द से की तुलना में हो गया यानी जो जो कठिनाई हो गई ना कंट्रास्ट बहुत उल्टा हो गया गांधी को सोचा जाना चाहिए था मार्स की तुलना में महावीर की तुलना में बुद्ध की तुलना में फ्राइड की तुलना में वो मामला खत्म हो गया अब जब कहते हैं गांधी गोंड से तोल बड़ी गड़बड़ होगी वो गोंद से बिल्कुल काली शक्ल है वो गांधी उसके सामने बहुत प्रसर दिखाई पड़ने और गोली मार के गोंडसे बुरा किया अच्छा नहीं कोई आदमी कितना ही गलत है उस गलत आदमी को अपनी गलत बात कहने का हक है और कोई आदमी कितना ही सही है तो भी गलत आदमी की आवाज बंद करने का कोई हक नहीं क्योंकि ये इसका मतलब ये हुआ से जिससे लोगों की जो भूल है वो ये है कि से जिससे लोग गोली को आर्गुमेंट समझते हैं कोई गोली आर्गुमेंट है अगर आप लठ मेरे सर में मार दें तो तो मेरी बात गलत हो गई और अगर आप लट्ठ मारते हैं तो एक बात तो है कि आप मुझे ठीक मानते थे और मुझे गलत सिद्ध करने में असमर्थ कंपनी जो थी इस मुल्क में है अभी भी वो पूरी की पूरी कंपनी गांधी को जवाब देने में असमर्थ हाँ वो चलेगा चलेगा उसको भगवान बनाने की कोशिश चलेगी भगवान गौन से बनाने की कोशिश को को तो चलेगी? मारी, को चलो तो तो कोशिश। वो जिन्होंने मारा कोई गौन से अकेला नहीं था वो एक प्रतिनिधि था एक वर्ग का एक वर्ग है पीछे वो आज भी है वो 20 साल चुप रह लिया क्योंकि वही जरूरी है वही जरूरी है गौन से क्या करेंगे किसी को काट गौन से क्या काट सकते हैं तो गधे गा समझी की वजह से तो भारी नुकसान होता है आर्गुमेंट का मामला ही तोड़ देते हैं जी गांधी जी ने बहुत शक्ति की गांधी की शक्ति का तो हिसाब नहीं है इतनी तो हिटलर ने भी नहीं की वो तो, दिखाई तो पूरा गांधी का सब मामला पढ़ोगी तो बहुत गबरा जाओगी लेकिन कोई पड़ी नहीं रहा क्योंकि हम तो सिर्फ नेतागण नेतागंज वारवाही की बातें करते हैं वो सुनते हैं। कराची में कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की कांग्रेस की बैठक गांधी जी तो हमेशा कहते थे, थे मेरा कोई वाद नहीं वहां कम्युनिस्टो ने काले झंडे दिखाए कराची और गांधीवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए वो मंच पर बैठे थे उसी वक्त झंडे निकाल के उन्होंने चिल्लाया गांधीवाद मुर्दाबाद उनको एकदम गुस्सा आ गया उन्होंने माइक जो शब्द कहे वो भूल में निकल गए फिर तो जिंदगी पर पसता शब्द ये निकल गए कहा उन्होंने कि गांधी मर सकता है गांधीवाद अमर और हमेशा कहते थे गांधीवाद है ही नहीं गांधी मर सकता है गांधीवाद अमर ये जल्दी में गुस्से में निकल गए मेरा मतलब सुन लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक है जो मैं सुबह कह रहा था ये सब कॉन्स से आया ये ये ये भीतर से से आया, ये से नहीं आया, ऊपर नहीं नहीं लेकिन ये हमारी तो क्या कठिनाई कि कि हम व्यक्तियों का विश्लेषण ही नहीं करते कि कुछ खोजें कि वो विश्लेषण पूरा का पूरा ख्याल में आ सके कि कहा से आ रहा है तो उनको पहले उखाड़ना पड़ेगा मेरी इंद्र जी लगती नहीं मेरी इंद्र लगती नहीं तो मुश्किल है क्योंकि आम आदमी अब ये कोई गौंद नहीं बेचारा लेकिन दिमाग अभी पटना में शंकराचार्य के खिलाफ बोला पर दूसरे पहुंचती अगर आप शंकराचार्य के खिलाफ एक शब्द बोले तो आप पटना से जिंदा नहीं जा सकते कौन लड़का कहता है हम मुझे फला लड़की शादी करना बाप पैसा नहीं करने देंगे करो घर से बाहर निकाल देंगे वो कौन से वादी गौन से मतलब क्या होता है गौन सेवादी का मतलब ये होता है की बुद्धि को विचार को नहीं मानता है मारपीट को मानता है तो वो मतलब नहीं होता हम सब मारपीट को मानते तो से मानते हैं कि, कि अगर नहीं मानता कोई आदमी तो अब वो जिनको तुम गांधीवादी कहते हो उसमें से निन्यानवे परसेंट गौन से वादी है अभी राजकोट में उन्होंने ये किया कि जहां मेरी मीटिंग रखी वहां हाल कैंसिल करवा दिया ग्राउंड तो ग्राउंड नहीं देंगे अखबार में नहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट भी लेंगे कि मैं आया हूं। गर्दन काट दो फिर ये बोल नहीं सकेगा मगर ये तरकीबें वही है हाल कैंसिल करवा दो मीटिंग मत होने दो अखबार में खबर मत निकलने दो तो आप क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं इस आदमी को हम बोलने नहीं देंगे लेकिन अगर ये आदमी बोलते चलेगा आपका कोई उपाय ना आप गोली मारो जिसमें ये बोल ना सके मारते किस तो लिए कि दलील नहीं है ये कमजोर गौंड से जो है एकदम कमजोर आदमी और उस तरह के सब लोग कमजोर मैं गांधी का विरोध करता हूँ तो कोई ये नहीं कहता की गौंड से कोई अच्छा आदमी है गौंड से, से तो गलत आदमी ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी है बहुत से कारण है ताकत के कारण बहुत ताकत के अकेला कभी ही कारण नहीं होता अकेला सत्य ही कारण नहीं होता आधार कारण होते जैसे हाँ हाँ था था। ना, ना, ना फोर्स लाने के तो हजार रास्ते हैं पहली तो बात यह है कि आम आदमी को सत्य तो समझ में नहीं आता है। ना ना नही मेरी बात सुन ले आम आदमी को सत्य समझ में नहीं आता स्वार्थ समझ में आता है और स्वार्थ बड़ी ताकत जैसे आज मजदूरों को जाके एक आदमी समझाए की तुम इकट्ठे कब्जा करवा देंगे तो उस मजदूर को कोई कम्युनिज्म थोड़ी समझ में आ रहा है उसको तो कोई लिखा समझ में आ रहा है गरीब तो बहुत बढ़िया अगर फैक्ट्री पे कब्जा हो जाए जा। उसे कम्युनिज्मी मतलब है उसे कोई कम्युनिज्म का सत्य थोड़ी समझ में आ रहा है उसे समझ में आ रहा है की ठीक है अच्छा तो चलो बहुत रूप दिखा लिया मालिक ने मालिक भी जरा उस पर कब्जा कर रहा है उसका अपना अब दो स्वार्थ एक मालिक का और एक मजदूरों का जिसमे जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा ये का कोई सवाल नहीं दो स्वार्थ लड़ेंगे जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा अगर मालिक की पुलिस अदालत साथ है तो पूना में मालिक जी जाएगा कलकत्ते में मालिक हार जाएगा क्योंकि हालत मजदूर के साथ होगी जो संघर्ष चल रहा है जगत में वो स्वार्थों का संघर्ष है और सत्य तो सिर्फ उसको दिखाई पड़ सकता है जिसका कोई स्वार्थ ना हो और इसलिए सत्य बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है ना? बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है सत्य की ताकत जो है उसका दूसरा अर्थ है ले गया आप बिल्कुल ले ले गया गया लेकिन वो इस से ले गया कि अब सारा मुल्क इस्तलिन का इस्तलिन को गाली दे रहा है जिस समझ में नहीं वो पहले समझ में आने भी नहीं देता हूँ वो तो गोली का मामला था ना गोम सेवादी है सब तो तो के जिंदा रहते में में तो आप कल सुना रहा रहा रहा था ना, नहीं कह रह? रहा था कि में बोल रहा था था ना ना की कह कह नहीं कि मीटिंग जो कॉम्य सारे बड़े कॉम्युनिस्ट नेताओं की तीस सदस्यों की उसमें वो बोल रहा और उसने इस इससे उसने विरोध किया मर जाने के बाद इससे तो एक सदस्य ने पीछे से आवाज लगाई कि आप सब थे जब इसके जिंदा था तब आपने क्यों नहीं विरोध किया और आप तो जीवन भर से इसके के साथ थे तो खुर से क्षण रुका और उसने फिर पूछा कि ये किस सज्जन ने आवाज लगाई है कृपा खड़ा होकर अपना नाम बता दीजिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ कोई नाम नहीं आया का बस यही कारण मेरे साथ था जो तुम तो तो तो अपना नाम नहीं बता पा रहे जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूं, वो मेरे साथ है वो नहीं बता सकता आदमी क्योंकि बताना मतलब मरना है का यही मामला मेरा था मैं भी सब सुनता था देखता था लेकिन बोल नहीं सकता था लेकिन मुल्क ने बहुत बुरा बदला लिया के साथ पहले उसकी कब्र बनाईन के पास जहां लेन की कब्री फिर कब्र को उखाड़ा, हटाया वहां से हटा दी कब्र को लाश को हटा दिया वाँ, वाँ रखने दिया फिर अब ने, ने काम बहुत किया लेकिन काम जिस ढंग से किया कोई अस्सी लाख आदमियों की अकेले की अकेले उम्र ने अस्सी लाख लोग मारे जिनको हम्म? को बिल्कुल बचाया जा तो तो सकता था इतनी बड़ी संख्या में हिंसा की जरूरत नहीं थी लेकिन हिंसा लोग का भला थोड़ी दूर तक तो दिखाई पड़ेगा लेकिन बहुत गहरे में तो खुद का राज की। भले तो हमारे बहुत कुछ जस्टिफिकेशन होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो उतने उतने साफ नहीं होते भे धराती या कोई राजनीति के पास घृणा और रिवेंज और बदला खुशियों का असल में होता क्या है अंडर जो होते हैं वो पीछे उनको क्रोध तो रहता ही हमेशा अब खुर्शियों को जिंदगी भर जब तक स्थलिन जिंदा था जी हुजूरी करनी पड़ी जो स्टलिन कहे वही बर... सत्य था इसमें कोई ना अनुच करने की जरूरत न थी लेकिन मन में तकलीफ तो होती अपमान तो होता ही है सबसे विचारिय भारत में नहीं बहुत लोकप्रिय है कहा वो रिश्ता नहीं कर ली तो भारत रूस के मुकाबले बहुत ही जल्दी आ जाएगा इसलिए अपनी अभी अपना पिता रहा मिल जाएगा मेरा और साथ साथ ही मुलाजम आ जाएगा और कैसे और नहीं का भारत तो कभी भी, भी।, भी रोस एक और खुश्योह को भारत महाराज से कोई डर नहीं होता से कोई मतलब नहीं और, और ये जो लोकप्रियता होती है नेहरू जैसी लोकप्रियता ये किसी डिक्टेटर को कभी नहीं मिल सकती ये मिली नहीं सकती डिक्टेटर को कभी नहीं मिल सकती बनने के लिए क्या रूस में मामला बहुत अजीब है तो रूस में पता ही नहीं चलता है कि कल कौन आदमी बन जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप सब मैनेज कर रहा है तो तो तो छोटा ग्रुप है ले बहुत हाँ, थोड़ा सा ग्रुप है मैनेज करता है कुछ पता नहीं चलता वहाँ जनता ऐसी कोई मतलब नहीं है बहुत कारण लेकिन बहुत कारण बड़ा कारण तो यही था कि चीन जांच परख कर रहा है अपने आसपास पास कि कौन कितना ताकतवर है सिर्फ नहीं कहने देखें वो जांच परख हमला करने में सिर्फ एक ख्याल था कि जाँच पर हो जानी चाहिए आसपास दुश्मन कौन ताकतवर है और किससे टक्कर हो सकती है तो भारत से ही टक्कर एशिया में हो सकती है और भारत को उसने जान लिया कि कोई खतरा नहीं कभी भी टक्कर ली जा सकती इसलिए वापस लौट आ अब वर्ल्ड फोर्सेस में किससे टक्कर ली जा सकती है तो दो ही फोर्सेज हैं अमरीका है या रूस है अमरीका से टक्कर लेना महंगा पड़ सकता है रूस से टक्कर लेना सस्ता पड़ेगा चीन के इरादे वर्ल्ड डोमिनेशन के हैं माओ के पास वही दिमाग है जो हिटलर के पास था नेपोलियन के पास था सिकंदर के पास था वही दिमाग वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एशिया में एक का ही डर था सिर्फ भारत एशिया में किसी और डर का कारण ही नहीं एशिया में बाकी पूरा एशिया दो दिन में रोंदा जा सकता है और भारत की जांच कर ली कितनी है। भारत को भी इसकी जाँच हो गई मामला खत्म कर लिया इसकी जाँच कर लेनी जरूरी दुश्मन से हम लड़ते ना दो आदमी कुश्ती लड़ते तो पहले हाथ मिलाते जनता सोचती होगी की हाथ प्रेम से मिला रहे हैं उसे दूसरे का हाथ दबा देखते है की ताकत कितनी पहलवान लड़ने जाते हैं ना तो पहले हाथ मिलाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सद्भाव प्रकट कर रहे हैं सद्भाव नहीं है वो वो तो हाथ को दबा कर देखते हैं कि मामला कितना है कैसे आदमी से जूझना वो सिर्फ हाथ दबा कर देखा भारत और समझ में आ गया कि मामला बिल्कुल बोगस है भारत के पास ये कभी तो भी तोड़ा जा सके उससे, तो तो उससे फायदा हुआ चाइना को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा पंद्रह साल ये भी समझ लिया ये भी समझ लिया, हमारी, हमारी समझना बहुत आसान है दुनिया में और यही हम नहीं जानते इसलिए चुपचाप वापिस लौट गया क्यूँकी अगर वो लड़ाई जारी रखे तो हिंदुस्तान ताकतवर हो सकता है वो वापिस खींच लिया हाथ अपना बात ही खत्म कर दी और साल भर बाद आपने सारे अरेन्जमेंट तोड़ दिए जो आप तैयारी की कर रहे थे अब आप कोई तैयारी नहीं कर रहे आपके आपके दिमाग को समझ लिया गया है कि आप जब लड़ाई होगी तभी तैयारी करते आगे पीछे तैयारी नहीं करते आपका माइंड साफ है बहुत साफ है हम उन लोगों में से जब मकान ना आग लग जाएगी तो कुआ खोदेगा मकान नाग बुझ गई कुआ खोदना बंद कर दिया इसलिए वो तो वो सिर्फ एक थोड़ा बड़ी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>